साख्य प्रवचन सूत्र तृतीय अध्याय बनाने वाले के समान रहने पर भंग नहीं होती कृत नियम लंघना दान क्यम लोकवत पंद्रह जैसे लौकिक विषय में कृत नियमों का उल्लंघन करने पर महा अनर्थ होता है वैसे ही इसमें भी प्रणति ब्रह्मचर्योपणी बहुकाला बहु काला प्रणति ब्रह्मचर्य और गुरुसेवा के द्वारा इंद्र के समान बहुत समय के बाद सिद्धि प्राप्त होती है न काल नियमो वामदेव वत बीसवा ज्ञानोत्पत्ति का कोई काल नियम नहीं है जैसे वामदेव मुनि को गर्भावस्था में ज्ञान का उदय हुआ था लब्धातिशोगाद व तद्वत् चौबीस अथवा जिस मनुष्य ने अतिशय यानी ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है उसके संग के द्वारा भी विवेक प्राप्त होता है न भोगात रागा शांतिर मुनिवत सत्ताए जिस प्रकार भोग से सौभरी मुनि की आसक्ति दूर नहीं हुई थी उसी प्रकार दूसरों की भी भोग के द्वारा आसक्ति नष्ट नहीं होती पंचम अध्याय योग दिस सिद्धि सिद्धयोगना एक सौ अट्ठाईस औषधि आदि के द्वारा आरोग्य सिद्धि होने के कारण जिस प्रकार मनुष्य औषधि आदि की शक्ति को अस्वीकार नहीं करते उसी प्रकार योगज सिद्धि को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता ष्ठ अध्याय स्थिर इति न नियमः जिस प्रकार बैठना सुकर हो और जिससे शरीर और मन विचलित न हो वही आसन है इसके सिवा और कोई नियम नहीं है व्यास सूत्र चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद आसीना संभवात सातवा उपासना बैठकर ही संभव है अतः बैठकर उपासना करनी चाहिए ध्यानाच आठवां ध्यान के कारण भी बैठे हुए अंग संचालन क्रिया से रहित इत्यादि लक्षण युक्त पुरुष को देखकर लोग कहते हैं ये ध्यान कर रहे हैं अतएव ध्यान बैठे हुए पुरुष में ही संभव है अचलत्म चापेक्ष नौवा क्योंकि ध्यानी पुरुष की तुलना निश्चल पृथ्वी के साथ की गई है स्मरण तिचा दसवां क्योंकि स्मृति में भी यही बात कही गई है यत्राग्रता तत्रा विशेषाथ जहा एकाग्रता होती हो उसी स्थान में बैठकर ध्यान करना चाहिए कारण किस स्थान में बैठकर ध्यान करना होगा इसका कोई विशेष विधान नहीं है इन कुछ उत्थित अंशों को देखने से यह ज्ञात हो जाएगा कि अन्य भारतीय दर्शन योग के बारे में क्या कहते हैं